श्री श्री चैतन्य चरितावली पुरी में भक्तों के साथ आनंद विहार परिवधत जनो यथा तथा भाम भा, न तो मुखरो न वयम विचारयाम हरिश मधिरा मधाति मत्था उठाम निर्भिषाम वकवादी लोग जैसा चाहें वैसा अपवाद किया करें हम उस पर ध्यान नहीं देंगे हम तो बस हरिनाम रस की मदिरा के नशे में मस्त हो भूम पर नाचेंगे लौटेंगे और लौटते लोटते बेसुध हो जाएंगे आनंद और उल्लास की विध्वंस करने वाली राक्षसी चिंता ही है संसार चिंता का घर है संसारी लोगों को धन की मान प्रतिष्ठा की स्त्री बच्चों की तथा और हजारों प्रकार की चिंताएं लगी रहती है उन चिंताओं के ही कारण उनका आनंद एकदम नष्ट हो जाता है और वे सदा अपने को विपदग्रस्त सा ही अनुभव करते रहते हैं जिन्हें संसारी भोगों को संग्रह करने की चिंता है उन्हें सुख कहाँ वे बेचारे आनंद का स्वाद क्या जाने आनंद की मिठास तो भोगों की इच्छाओं से रहित वीतरागी प्रभु प्रेमी ही जान सकते हैं आनंद भोगों में न होकर उनकी हृदय से इच्छा न करने में ही है इसीलिए परमार्श के पथिक विषय भोगों का परित्याग करके पुण्य तीर्थों में या वनों में जाकर निवास करते हैं संसारी लोगों पर भी इन पुण्य स्थानों का प्रभाव पड़ता है किसी धनिक के घर जाकर हम मिलते हैं तो उसे मान अपमान स्त्री पुत्र तथा परिवार के चिंताजनक वायुमंडल में घिरा हुआ देखते हैं वहाँ वह हमसे न तो खूब प्रेमपूर्वक मिलता ही है और न खुलकर बातें ही करता है उसे से जब किसी विरक्त साधु महात्मा के स्थान पर किसी पवित्र देव स्थान अथवा जगनमान्य पुण्य तीर्थ पर मिलते हैं तो वह बड़ी ही सरलता से मिलता है हंसता है खेलता है और बच्चों की तरह निष्कपट बातें करता है इसका कारण यह है कि उसके हृदय में आनंद का अंश भी है और चिंता का भी घर पर चिंता के परमाणुओं का प्राबल्य होने से वह उन्हीं के वशीभूत रहता है आनंद की पवित्र इच्छा यदि उसके हृदय में होती ही नहीं तो वह सदाचारी एकांत प्रिय महात्माओं के पास जाने ही क्यों लगा उनके पास जाने से प्रतीत होता है कि वह सच्चे आनंद का भी उत्सुक है और उसके आनंद में भाव महापुरुष की संगति में ही आकर पूर्ण रित्या परिस्फुट होते हैं इसीलिए तो कहा है सदाचारी और कल्याण मार्ग के जाने वाले सदगृहस्थ को भी सरल भर साल भर में दो एक महीने के लिए किसी पवित्र स्थान में या किसी महापुरुष के संसर्ग में रहना चाहिए इससे उसे परमार्थ के पथ में बहुत अधिक सहायता मिल सकती है और इन स्थानों के सेवन से उसे सच्चे आनंद का भी कुछ कुछ अनुभव हो सकता है गौड़ी भक्त घर बार की चिंता छोड़कर चार महीने प्रभु के चरणों में रहने के लिए आए थे एक तो वे वैसे ही भगवत भक्त थे उस पर भी महाप्रभु के परम कृपा पात्र थे और संसारी भोगों से एकदम उदासीन थे तभी तो उन्हें पुरुषोत्तम जैसे परम पावन पुण्य क्षेत्र में प्रेमावतार श्री चैतन्य देव की संगति में इतने दिनों तक निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हो सका महाप्रभु तो आनंद की मूर्ति ही थे उनकी संगति में परम आनंद का अनुभव होना अनिवार्य ही था इसीलिए चार महीनों तक भक्तों को प्रभु के साथ बड़ा ही आनंद रहा महाप्रभु भी उनके साथ नित्य भांति भांति की नई नई क्रीड़ाएँ किया करते थे रथ यात्रा के पश्चात जो पंचमी आती है उसे हेरा पंचमी कहते हैं उस दिन महालक्ष्मी भगवान को हेरती अर्थात खोजती है इसीलिए उसका नाम हेरा पंचमी है जगन्नाथ जी में हेरा पंचमी का उत्सव भी खूब धूमधाम से होता है जिस प्रकार जगन्नाथ जी के मंदिर को नीलाचल कहते हैं उसी प्रकार गुंटीचा उद्यान के मंदिर को सुंदराचल कहते हैं भगवान तो उस दिन सुंदराचल में ही विरासते हैं किंतु हेरा पंचमी का उत्सव यहाँ नीलाचल में ही होता है अब महाराज ने अपने कुल पुरोहित श्री काशी मिश्र को हेरा पंचमी उत्सव को खूब धूमधाम के साथ करने की आज्ञा दी महाराज के आज्ञानुसार भगवान का मंदिर विविध भांति से सजाया गया महाराज ने स्वयं अपने घर का सामान उत्सव की सजावट के लिए दिया और महाप्रभु के दर्शन के लिए विशेष रीति से प्रबंध किया गया प्रातःकाल सभी भक्तों को साथ लेकर महाप्रभु हेरा पंचमी के लक्ष्मी विजयोत्सव को देखने के लिए सुंदराचल से नीलाचल पधारे महाराज ने उनके बैठने का पहले से ही सुंदर प्रबंध कर रखा था महाप्रभु अपने सभी भक्तों के सहित वहां बैठ गए इतने में ही एक बहुत बढ़िया सुंदर डोला में बैठकर भगवान को खोजती हुई लक्ष्मी जी अपनी सभी दासियों के सहित पधारी। उस समय लक्ष्मी जी की शोभा अपूर्व ही थी उनके संपूर्ण अंगों में भांति भांति के बहुमूल्य अलंकार शोभाएँ थे आगे आगे देवदासियाँ नृत्य करती आ रही थी और अनेक प्रकार के वाद्य उनके आगे बज रहे थे आते ही श्री लक्ष्मी जी के दासियों ने जगन्नाथ जी के मुख्य मुख्य सेवकों को बांध लिया और बांधकर उन्हें लक्ष्मी जी के सम्मुख उपस्थित किया दासियां उन सेवकों को मारती भी जाती थीं महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से पूछा स्वरूप यह क्या बात है लक्ष्मी जी इतनी कुपित क्यों हैं स्वरूप दामोदर ने कहा प्रभो क्रोध की बात है अपने प्राण प्यारे से पृथक होने पर किसे अपार दुख न होगा महाप्रभु ने पूछा मैं यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अकेले ही चुपके से चोर की भांति वृंदावन क्यों चले गए लक्ष्मी जी को वे साथ क्यों नहीं ले गए स्वरूप दामोदर ने कहा प्रभो रासलीला में ब्रज की गोपिकाओं का ही अधिकार है लक्ष्मी जी के भाग्य में यह सौभाग्य सुख नहीं है इस प्रकार महाप्रभु जी इस संबंध में श्रीवास पंडित तथा स्वरूप दामोदर से बहुत देर तक बातें करते रहे श्रीवास पंडित लक्ष्मी जी का पक्ष लेकर स्वरूप दामोदर की बातों का चातुरीपूर्वक खंडन करते थे इस प्रकार यह प्रेमयुक्त विवाद कुछ देर और चलता रहा इतने में ही सेवकों के यह वचन देने पर कि हम आपके स्वामी को शीघ्र ही लाकर आपसे भेंट करा देंगे लक्ष्मी जी ने उनके बंधन खुलवा दिए और वे अपने स्थान को लौट आई महाप्रभु जी भी लक्ष्मी जी का प्रसाद लेकर सुंदराचल लौट आए महाभक्तों के सहित उन्होंने संध्या आरती के दर्शन किए और बहुत रात्र तक संकीर्तन होता रहा इस प्रकार आठ दिनों तक महाप्रभु सुंदराचल में भक्तों के साथ आनंद विहार करते रहे वे नृत्य प्रति इंद्रद्युम सरोवर में भक्तों के साथ जल क्रीड़ा करते कोई किसी के ऊपर जल उलीज रहा है तो कोई किसी के ऊपर सवारी ही कर रहा है झुंड के झुंड भक्त टोली बन बनाकर बना बनाकर बना एक दूसरे के ऊपर जल की वर्षा करते फुहारे छोड़ते और डुबकी लगाकर एक दूसरे के पैर पकड़ते फिर दो दो मिलकर परस्पर में जल युद्ध करते गौड़ी भक्तों के सहित सार्वभम भट्टाचार्य राय रामानंद गोपीनाथाचार्य तथा और भी राज्य के बहुत से प्रतिष्ठित पुरुष प्रभु की जल क्रीड़ा में सम्मिलित होते राम महाशय और सार्वभूम जोड़ तोड़ था वे परस्पर विविध प्रकार से जल युद्ध करते महाप्रभु इन दोनों के कुतूहल को देखकर एक ओर खड़े खड़े हंसते रहते कभी कभी गोपीनाथाचार से कहते आचार्य आप इन दोनों को बरतते क्यों नहीं इस तरह बच्चों की तरह क्रीड़ा करते देख कर, लोग इन्हें क्या कहेंगे ये दोनों ही महान प्रतिष्ठित और सम्माननीय पुरुष हैं आचार्य हंसकर कहते जब आपका इन दोनों के ऊपर इतना असीम अनुग्रह है तब यह क्या सदा अपने बड़प्पने को साथ ही बांधे फिरेंगे यह सब आपकी कृपा का ही फल है आचार्य सार्वभम जोरों से जल उड़ीजते हुए कहते हरि रस मदिरा मदेन मत्ता भुविलुठाम निटाम निर्भिषाम हम पागल हो गए हैं पागल इतने में ही प्रभु उन्हें नीचे करके उनके ऊपर सवार हो जाते वे भी शेष नाग की तरह प्रभु को अपने शरीर पर शयन करा लेते इस प्रकार यह आनंद प्राय रोज ही होता था शाम को महाप्रभु आई टोटा भाग में नित्य प्रति श्रीकृष्ण लीलाओं का अभिनय करते जिसमें भक्तों को अत्यंत ही सुख मिलता इस प्रकार आनंद विहार करते करते आठ दिन बीत गए बात की बात में निकल गए किसी को पता ही न लगा कि कब हम सुंदराचल आए और कब आठ दिन व्यतीत हो गए सुख का समय इसी प्रकार सहज ही बीत जाता है इस प्रकार आठ दिनों तक आनंद के साथ निवास करने के अनंतर अब जगन्नाथ जी की उल्टी रथ यात्रा का समय आया भगवान अब सुंदराचल को छोड़कर नीलाचल पधारेंगे इसलिए सेवक वृंद भगवान को रथ पर चढ़ाने का प्रयत्न करने लगे भगवान को दयितागण पट्ट डोरियों में बांधकर रथ पर चढ़ाते हैं उस समय भगवान को रथ पर चढ़ाते समय उनकी एक पट्ट डोरी टूट गई इस पर प्रभु को बड़ा दुख हुआ और कुलीन ग्राम निवासी श्री रामानंद और सत्यराज खासे आप कहने लगे आप लोग समर्थ हो धनी हो धन का सर्वोत्तम उपयोग यही है कि वह भगवान की सेवा पूजा में व्यय हो इस काम को आप अपने जिम्मे ले लें प्रतिवर्ष अपने यहाँ से भगवान की सुंदर सी मजबूत पट्टड डोरी बनाकर रथोत्सव के समय साथ लाया करें इन दोनों धनी भक्तों ने प्रभु को इस आज्ञा को शिरोधार्य किया और अपने भाग्य की सराहना की उसके दूसरे साल से वे प्रतिवर्ष भगवान की पट्ट डोरी बनवा अपने साथ लाते थे भगवान की पांडु विजय अर्थात रथारोहण पूजा हो जाने पर रथ से जगन्नाथ जी की ओर चला महाप्रभु भी भक्तों के सहित संकीर्तन करते हुए रथ के आगे आगे चले भगवान के मंदिर में विराजमान होने पर और उनके दर्शन करके महाप्रभु अपने स्थान पर आ गए और भक्तों के सहित प्रसाद पाकर उन्होंने विश्राम किया गौड़ी भक्त बारी बारी से नित्य प्रति प्रभु को अपने यहाँ भिक्षा कराते थे महाप्रभु भी प्रेम के साथ सभी भक्तों के यहाँ भिक्षा करते और उनसे घर द्वार कुटुंब परिवार के संबंध में विविध प्रकार के प्रश्न पूछते इसी प्रकार श्रावण बीतने पर जन्माष्टमी आई महाप्रभु ने भक्तों के सहित खूब धूमधाम से जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया नंदोत्सव के दिन आपने गौड़ी भक्त रूपी ग्वाल बालों को साथ लेकर नंदोत्सव लीला की उसमें उत्कल देसी भक्त तथा मंदिर के कम कर्मचारी भी सम्मिलित थे कनाई खुटिया और जगन्नाथ माइती क्रमशः नंद यशोदा बने महाप्रभु स्वयं युवक गोप के वेश में लाठी हाथ में लेकर नृत्य करने लगे महाप्रभु की लाठी फिराने की चातरी को देखकर सभी दर्शक विस्मित हो गए महाराज प्रताप रुद्र जी ने उसी समय प्रभु की भावा वेशावस्था में ही उनके सिर पर एक बहुमूल्य वस्त्र और जगन्नाथ जी का प्रसाद बांध दिया प्रभु के सभी साथी ग्वाल बाल खिलकारियाँ मारकर नृत्य करने लगे जो भक्त नंद यशोदा बने थे उन्होंने सचमुच अपने अपने घरों में घुसकर अपना सब धन ब्राह्मण तथा अभ्यागतों को लूटा दिया इससे महाप्रभु को परम प्रसन्नता हुई इस प्रकार उस दिन की वह लीला बड़े ही आनंद के साथ समाप्त हुई जन्माष्टमी बीतने पर विजयादशमी का उत्सव आया उसमें महाप्रभु स्वयं महावीर हनुमान बने और भक्तों को रीछ बानर बनाकर रावण पर विजय लाभ करने चले उस समय महाप्रभु को सचमुच वातात्मज श्री हनुमान जी का भाभावेश आया था वे हाथ में वृक्ष की शाखा लिए हुए किलकारियां मारने लगे सभी महाप्रभु के इस अद्भुत भाव को देखकर विस्मित हो गए और जय जयकारी तुम्ल ध्वनियों से आकाश को गुंजाने लगे इस प्रकार महाप्रभु ने भक्तों के साथ मिलकर रास यात्रा के दीपावली देवोत्थान आदि सभी पर्वों की लीलाएँ की महाप्रभु के सहवास का समय किसी को भी मालूम न पड़ा कि वह कब समाप्त हो गया सभी अपने अपने घर तथा परिवार वालों को एकदम भूल गए थे उन सबका चित्त श्री जगन्नाथ जी में तथा महाप्रभु के चरणों में लगा रहता था अब महाप्रभु ने भक्तों को अपने अपने घर लौट जाने की आज्ञा दी इस बात को सुनते ही मानो छोटे छोटे कोमल वृक्षों पर तुषार गिर पड़ा हो उसी प्रकार का दुख उन सब भक्तों को हुआ